सत्य शोधकों को हमारा प्रणिपात सत्य की खोज के बारे में अनादिकाल से इस देश में अनेक ग्रंथ लिखे गए हैं इसकी वजह यह है कि इस भारतवर्ष की जो भूमि है इस भूमि में बहुत से आशीर्वाद छिपे हुए हैं जिसके बारे में हम जानते नहीं यहाँ की आबोहवा इतनी अच्छी है कि आप जब घर से निकलते हैं आपको जैसे लंदन में हमें लबादे पे लबाते लादने पड़ते हैं और निकलने से पहले पंद्रह मिनट तैयार होना पड़ता है ऐसी कोई आफत नहीं बाहर आते ही प्रसन्न ऐसी सुंदर प्रछन्न हवा बहती रहती यहाँ एक इंसान जंगलों में भी पहाड़ी में भी झरणों के पास नदियों के किनारे बड़े आराम से अपना जीवन बिता सकता है यह हालत किसी भी देश में इतनी अच्छी नहीं है या तो देश बहुत ज्यादा गर्म है या बहुत ज्यादा ठंडे है अतिशयता की प्रकृति होने की वजह से वहां पर लोगों को हर समय प्रकृति से झगड़ना पड़ता है और ये संग्राम करते करते लोगों की वृत्ति आक्रमण करने वाली हो जाती आप आक्रमणकारी हो जाती जब पहली मरतबा मैं लंदन गई थी तो मैं सोचती थी कि यहां कोई प्रकोप है परमात्मा की के शाप है कि आप बाहर एक मिनट भी नहीं खड़े हो सकते शुद्ध हवा आप एक मिनट भी नहीं ले सकते घर से निकलिए तो बंद मोटर में बैठिए दौड़कर और फिर जहां भी जाइए वहां से फिर दौड़कर आप घर में घुस जाइए कभी भी प्रचन्न इस प्रकृति का मनोरम आस्वाद लेने की कोई सी भी व्यवस्था वहाँ नहीं है शायद इस वजह से एक मां के दृष्टि से मैं दोष प्रकृति को ही देना चाहती हूं क्योंकि आखिर कहीं भी हो मानव परमात्मा के ही पुत्र है इस दोष की वजह से हो सकता है कि मनुष्य एक दूसरे से वहां बड़ा कटा है और इस वजह से वहां की प्रकृति में क्या दोष है इसी के और मनुष्य की दृष्टि रहती है इतना ही नहीं कि इस आक्रामक प्रकृति को तो किस तरह से आक्रमण से जीता जा ये प्रवृत्ति सहज में ही उनके बर्ताव में उनके विचार में पूरी तरह से दिखाई देती है ना वहां कोई नदी में नहा सकता है नदी इतनी ठंड होती है नदी में कि गंगा जी से भी ज्यादा वहाँ ठंडक होती है और उसके बाद अगर वहां से आ, आप कहीं से नदी में नहाई लिए गलती से तो उसके बाद आपको ऐसी बीमारियाँ हो जाएंगी जिससे आप जिंदगी भर के लिए जकड़ जाए जब कोलम्बस अमेरिका ढूंढने निकले थे परमात्मा की असीम कृपा से मेरे ख्याल हनुमान जी ने कृपा की कि वो उधर अमेरिका चले गए और इधर नहीं आए कर यहाँ आ जाते तो ना हम रहते ना सहयोग वहां सबको खत्म कर दिया इन लोगों ने एक एक आदमी को चुन चुन के मार डाला और अब जब मैं वहां गई थी और अर्जेंटीना में पेरू में उससे भी ज्यादा न्यूयॉर्क आदि किसी भी देश में मैंने पूछा कि भाई यहाँ के लो आदि लोग कहा हैं आदिवासी उन्होंने कहा बस अब म्यूजियम में है बाकी तो सब खत्म करना है वही हाल हम लोगों का होता सोचिए अगर कोलंबस महाराज यहाँ पहुंचते तो ये परमात्मा की असीम कृपा है कि वो जमीन के खोज में वहां गए लेकिन सत्य के खोज में लोग हिंदुस्तान आए क्योंकि सत्य इसी संसार में इसी पृथ्वी में अगर खोजना है तो वो भारतवर्ष में छिपा हुआ लेकिन हम लोगों की दृष्टि बाढ़ कल जैसे मैंने आपको समझाया कि हमारी जो क्रिया शक्ति है जब वो उर्ध्वगामी होती है तभी वो जड़ों तक पहुंच सकती है क्योंकि श्री कृष्ण ने खुद ही कहा हुआ है कि हमारी जो चेतना की या हमारी जो कार्य पद्धति है उससे बढ़ने वाली हमारी जो चेतना है वो नीचे की तरफ अधोगति में जाती है और उर्धति में जाने से ही हम अपने जड़ों में पहुँच सकते हैं और आपसे मैंने कल बताया कि वो जड़ें इसी देश में, इसी भारतवर्ष में है और हम लोग इन अधोगति में जाने वाले लोगों के पीछे आंख बंद करके सीधे चले जा रहे हमारे यहां भी मैं देखती हूँ वहां के मीडिया तो बहुत ही खराब है वो तो कभी भगवान को समझ ही नहीं सकते और सहयोग तो उनकी खोपड़ी पैसे चलाया आत्म साक्षात्कार नाम की चीज वो समझ ही नहीं सकते उनसे बात करना ही बेकार है वो कहावत है ना कि उल्टे गगरी पर पानी डालने से फायदा लेकिन आज यहाँ का भी हाल वही हो रहा है कि यहां के भी अखबार वाले हैं और लोग हैं जो कि जानते हैं कि कुछ बात कहें वो भी विदेशियों के ढंग से कहते हैं जैसे हर एक आदमी के ऊपर हावी रहो हर एक आदमी को आप पूरा भला कहो जो आदमी आपको पैसा दे दे उसके बारे में आप हजार बात लिखो और जो आदमी के पास पैसा नहीं है उसके बारे में कुछ मत लिखो अधिकतर अधिकतर यह हो रहा है शुरू शुरू में जब सहयोग हमने शुरू किया था तो लोगों ने हमसे कहा कि आप अगर गोलगा रेस्टोरा में हमको खाने को दीजिएगा और वहां रात का नाच दिखाइएगा तो हम आप पे दो कॉलम लिखेगा हमने कहा मेहरबानी करके आप ले लाइन भी मत लिखिए मेहरबानी करिए और वही अखबार रात दिन हम लोग पढ़ते हैं इस अखबारों में इस तरह की बातें लिखी जाती जिसके पीछे वो मन है वो विचारधारा है जो विदेशी है। मेरे विदेशी विचारधाराओं से मुझे कोई लेना देना नहीं लगता लेकिन वो जो विदेशी विचारधारा है उससे उनका क्या भला हुआ ये तो कम जाके देखना चाहिए एक आदमी अगर गड्ढे में जाके गिरा है तो ये तो जाके देखना चाहिए कि वो गड्ढे में है कि ऊपर ऊपर की जो कुछ भी धाम झाम है उनका उससे हम लोग इस तरह से अभिभूत हो जाते हैं कि हम हाँ उसी तरफ अपनी नजर किए हुए हैं और वहां आपको सत्य नहीं मिल सकता सत्य इस देश में है और इसी देश में आपको सत्य मिलेगा लेकिन आपका खोजने का तरीका आपको बदलना होगा सत्य आपके बुद्धि से जाना जाता है ऐसा बहुत लोगों का विचार है लेकिन बुद्धि बहुत सीमित है वो सत्य को जान नहीं सकते जब बुद्धि को मनुष्य इसी तरह से भगा अपने विचारों को बढ़ाता है जिसे हम कहें कि मेंटल प्रोजेक्शन करता है अपने मस्तिष्क को इस तरह से दौड़ाता है तो वो अपनी ही एक चीज बना करके और संसार के सामने एक कोई बड़ा भारी प्रमाण की तरह से आइडियोलॉजी की तरह से सामने रखता है। आप शायद इतना सफर न किया जितना मैंने किया मैं रशिया गई हूँ चाइना गई हूँ अमेरिका गई हूँ हर दुनिया की आइडियोलॉजी को मैंने देखी ईरान गई हूं कोई दुनिया का देश नहीं होगा जो मैंने देखा नहीं और मैंने एक ही बात पाई कि हर जगह आदमी मस्तिक से कोई चीज निकाल करके खड़ा कर देता है और यही सबसे बड़ी चीज है ऐसा समझ करके भूत बनते उसे खा लेता तो सत्य को जानने की इच्छा उसी को हो सकती है जो इसका शिकार हो चुका है जिसने उस अधिक को, उसकी कुचलाहट को बर्दाश्त किया जिसकी आत्मा उसमें कुमलाई है वही इसको महसूस करता है हम लोग उसे इसलिए नहीं महसूस कर सकते क्योंकि तो हम लोग तो हर समय अब वही सोचते हैं जो वो करें जिस रास्ते से गुजर के वो गिर गए उस रास्ते की कोई साखरी गली भी होनी चाहिए जिसको हमें अपनाना चाहिए सत्य को जानने के लिए यह बुद्धि जो जो बातें कह दी वो क्या सब झूठे थे उन्होंने क्या सब गलत बात कही उन्होंने हर जगह कहा कि आप अपने आत्म साक्षात्कार को प्राप्त हो तो क्या वो लोग गलत थे हाँ यह हम मानते हैं कि बहुत से लोग चोर होते हैं अब चोर तो अपने देश में इतने चोर हो गए कि मेरे समझ नहीं आता है कि चोर कौन है और सिपाही कौन है और चोर बन करके वो लोग सबका पैसा खाते हैं जैसा इन्होंने बताया बिचारों को सबको लूटा लाटा है बहुत परेशान कर दिया पर कोई एक तो सच्चा आदमी होना चाहिए कोई तो एक सच्चाई से बात कर रहा है लेकिन उसके समर्थक कहाँ हैं वो तो समर्थक उसी चोर के होंगे क्योंकि वो चोर उनको पैसा देता है जो जो ऐसे ऐसे साधु यहाँ हो गए उनके बारे में अपने अखबारों में इतना ज़्यादा लिखा गया था कि लोग अभी भूत हो गए उसके बाहर जाकर के वो घूम रहे थे और उन्होंने रोज से खरीदी ये खरीदा वो करा और इस चीज से सब दुनिया अभिभूत थी कि वह साहब कैसा इन्होंने अच्छा इनको बुद्धू बना के रखा लेकिन सत्य जो है ये हमारे अंदर निहित है सत्य को हमें अपने मज्जा तंतु पे जाना है अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे जाना है जैसे ये चीज ठंडी है या गर्म है यह जिस तरह से हम जानते हैं उसी तरह से हमें सत्य को अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाना है माने जिसे हम कहते हैं कि यह हमें विध होना चाहिए इसका बोध होना चाहिए बोध का मतलब ये नहीं कि हमने किताब जाके पढ़ी संत तुकाराम ने कितनी किताबें पढ़ी <coughs> ज्ञानेश्वर जी वो तो इतनी छोटी उम्र में ही समाधि प्राप्त कर गए हमारे यहां कौन से साधु संतों ने यूनिवर्सिटी की डिग्री ली थी और जो डिग्री लेते हैं उनमें से कितने साधु संत हुए वो यही डिग्री लेकर आते हैं कि कैसे लोगों को बेवकूफ बनाया जाए जब वो कोई डिग्री वाला साधु संत हो गया तो समझ लो सबकी हालत खराब होने वाली so, समझना ये चाहिए कि सत्य को जाने से पहले हमें नम्रता में उतरना चाहिए अभी तक हमने सत्य को नहीं जाना है हमने जो अभी तक जाना है वो दूसरों की लिखी हुई बातें दूसरों की पढ़ी हुई बातें जो चार लोगों ने बता दिया वो जानते हैं इसने ये कहा उसने ये कहा उसने ये बताया लेकिन हमने अपनी सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे कुछ नहीं जाना हमारी जो है उस पर हमने कुछ नहीं जाना उसका हमें अनुभव नहीं आया एक तो इस नम्रता पर हम आए कि फिर हम जिस सत्य को जानते हैं वो सत्य बड़ा अधूरा सा है। सत्य में, जो आप साइंस में जानते हैं वो वहां है इसलिए आप जानते हैं नहीं तो आप क्या जानिएगा कि कार्बन में चार वैलेंसीज़ होती है ये आप देखते हैं इसलिए आप कहते हैं आप कि वहां है इसमें कौन सी बड़ी बड़ी बात हो गई जो है वही ना बता रहे हैं लेकिन जो नहीं जानते हैं जिसके बारे में आप अनजान उसकी और अगर आपको दृष्टि करनी है तो नम्रता पूर्वक आपको जानना चाहिए कि अभी बहुत कुछ जानने का है। और जानना शब्द भी जो है ये से आया है ये से आया है इसका मतलब है हमारे मज्जा संस्था में उसकी प्रचीति होनी चाहिए इसको मराठी में जानी शब्द है इस बात को आप समझ लीजिए कि अपने बुद्धि के जो आप हथखंडे घुमा रहे हैं या उसी से जो कुछ डोरे निकाल निकाल करके सारी दुनिया को नचा रहे हैं उसमें आप भी नाच जाइएगा आपके बच्चे भी नाच जाइएगा और सारी दुनिया नाचती रहेगी और कुछ फायदा नहीं होगा सत्य को जानना चाहिए या आप नम्रता पूर्वक पहले अपने अंदर स्थित कर देगा <coughs> आप कुछ भी हो जब तक आप आत्म साक्षात् नहीं है तब तक हमारी नजर में आप है। आत्मा का जब तक आपके अंदर प्रकाश नहीं है तब तक आपके पास वो अंतर्दृष्टि आई नहीं, जिससे आप हमारे रंग को या कबीर के लाल रंग को समझ नहीं पाए मेरे लाल की लाली जीत देखूं ती तलाल, मैं गई देखन लाली हो गई लाल मैं ही हो गई लाल कौन सा लाल रंग था वो इसकी बात कर रहे थे ऐसे रंग रंगो रे, रंग रेजो लाल लाल कर दीनी वो लाल किसी को दिखाई देता है क्या और कबीर दास जी को जो हमने सदुकड़ी भाषा और आदि कह करके उनको इतना नीचा गिरा दिया और उनके इतने गहन तत्व हमने इस तरह से निचोड़ करके उसको खत्म कर दिया कि वो एक दलित वर्ग के कवि थे और मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि लंदन में रास जी का और कबीरदास जी का उन्होंने वहां मंदिर बनाया है और इस जगह इतनी बड़ी विभूति हो गई और हमने उसे जाना और बैठे-बैठे बुद्धि से हम ये निकाल रहे हैं कि जो दर्जी बनकर के नामदेव थे क्या वही नामदेव गुरु नानक से मिले थे या ये निकाल रहे हैं कि जिन्होंने विवेक चूड़ामी नाम की इतनी सुंदर <coughs> तत्ववेदता पूर्ण इसे कहना चाहिए पुस्तक लिखी ऐसे महान ये तो बुद्धिवादियों को यही महान लगता है जिसमें वो चकर गिन्नी घुमाए और उन्होंने इतनी ऐसी बात कैसी लिखी जो सौंदर्य लहरी में है कि माँ की तुम स्तुति करो बस और कुछ करो नहीं तो ये दो आदमी हो सकते एक नहीं हो सकता ये हमारे अक्लमंद जो लोग हैं, उन लोगों ने ये बातें ला के रख दी ये सत्य को कैसे खोज सकते हैं ये अहंकार का अन्वेषण है अहंकार की ये झलक ही नहीं पर पूरे तरह से आक्रमण है अपनी समाज पर जहां पर कि एक अहंकारी अपने दिमाग में कोई बात सोच लेता है और क्योंकि उसको लिखना पढ़ना आता है या वो बड़ा भारी प्रोफेसर है या टीचर है या बोल सकता है भाषण दे सकता है लोगों पर छाप डाते ऐसे बहुत सारे तत्ववेदता है एक हमने परसों सुने कि वो जाकर के सब मारवाड़ी लोगों में जाकर के बहुत ज्यादा रुपया कमा रही हैं और उनको लोग बड़ा समझते हैं और वो गरीब लोगों से बताती हैं कि देखो भाई गरीबी ठीक है कोई हजा नहीं ये तो पूर्व जन्म के कर्म से तुम पा रहे और आप किस पूर्व जन्म के कर्म से ये कर्म कर रहे हैं और आपका अगला जन्म क्या होगा तो बुद्धि के तत्व में सबसे बड़ी जो चीज जो महत्वपूर्ण घनी बात है वो एक ही है कि हमारे अंदर धर्म जागृत होना चाहिए जब धर्म जागृत होता है तभी हम सत्य को जानते हैं अब धर्म का मतलब हम लोग ये समझते हैं हिंदू धर्म क्रिश्चियन धर्म फलाने धर्म ये वो ये धर्म है ही नहीं कैसे हो सकते हैं बताइए आप जब आप हिंदू धर्म की व्याख्या करते हैं हिंदू धर्म में तो कहा है कि सबके अंदर एक ही आत्मा का वास है। फिर आपने जातियता कैसी बनाई जब आपके धर्म में व्यास और वाल्मीकि जैसे लोग ब्रह्मषि कहलाए जाते हैं फिर आपने जातीयता बनाई कैसे कि जन्म से ही आदमी धर्म को प्राप्त होता है ब्रह्म को जानने वाला ही जब ब्राह्मण होता है तो आपने जातीयता बनाई कैसी <coughs> आज जातीयता के नाम से लोग चिल्ला रहे इसको निकालने का तरीका बुद्धि से नहीं हो सकता इसके लिए सत्य को प्राप्त होना पड़ेगा जब तक आप सत्य को प्राप्त नहीं होंगे तब तक आपके अंदर की जातीयता जा नहीं सकती। सत्य को प्राप्त होने के लिए दूसरी बात है कि धर्म में खड़ा होना पड़ेगा धर्म में खड़ा होना क्या होता है इसके लिए समझने की बात है दो उदाहरण हम देंगे एक श्री कृष्ण का श्री कृष्ण को लोग सोचते हैं कि उन्होंने अहिंसा सिखाई हाँ सिखाई तो है अहिंसा वो गरीबों के लिए वो ऐसे लोगों के लिए जो त्रस्त है लेकिन जो दुष्ट है उनके लिए अहिंसा नहीं सिखाई उनके लिए हिंसा सिखाई है जिस वक्त कर्ण का पैर रथ के चक्के में फंस गया था और उनके ऊपर अर्जुन ने अपना गांधी पकड़ा था कर्ण ने उनसे कहा कि देख तू भी वीर है मैं भी वीर हूं और मुझे एक शत करने का तुझे अधिकार नहीं जबकि मैं मैं सशस्त्र नहीं हूं तब कृष्ण ने अपनी उंगली आगे करके कहा कि जिस वक्त द्रौपदी की लाज लूटी जा रही थी तब तेरी वीरता कहा गई थी मार कृष्ण को ले करके जो अहिंसा की बात करते हैं वो इसमें कहा भेद नहीं जानते कहा जाता है हंसा श्वेता बका श्वेता को भेदो बंस यो नीर क्षीर विवेक तू हंसा हंसा बका बका उसका विवेक जब तक आपके अंदर आएगा नहीं तब तक आप समझ नहीं सकते धर्म क्या जिस वक्त ईसा मसीह जो कि साक्षात अत्यंत पवित्र ओंकार स्वरूप अवतरण थे एक वेशा को देखते हैं कि उसको पत्थरों से मारा जा रहा है उनका किसी वेशा से क्या मतलब हो सकता है वो जा करके खड़े हो जाते हैं और कहते हैं तुम में से जिसने कुछ भी पाप नहीं किया हो हो वो मुझे पत्थर मारे मुझे मुझे पत्थर मारे और सब ने अपने पत्थर डाले क्योंकि वो जो अधिकार सत्य का उनके अंदर था उसके आगे चलना कठिन बात है समझने की कोशिश करिए आज हमारे देश में व्यक्तित्व नहीं है चरित्र नहीं है हम लोग रो रहे हैं चरित्रहीन दुर्बल निर्बल एक तरह से गुलामी लिए हुए इस पैसे के पीछे में चाहे जो करने के लिए हम लोग तैयार हो रहे हैं, उसकी वजह यह है कि अभी हमने ये जाना नहीं धर्म क्या होता है जब आपके पास पैसा नहीं है ठीक है इसलिए गरीबों का पैसा लूटने की जरूरत नहीं और दर आप ही खुद जैसे मैंने कल कहा आपसे कि आप शराब पीते हैं तंबाकू खाते हैं सिगरेट पे सिगरेट पीते हैं और यहाँ पर जाके स्ट्राइक करते हैं कि हमें ज्यादा पैसा दीजिए कह के लिए शराब ज्यादा पीने के धर्म में आने का मतलब यह होता है कि एक संतुलन में रहना एक मध्य भाग में रहना इसको कि मॉडरेशन कहना चाहिए जैसे इंसान हर एक चीज में अति पर चला जाता है उस अति से छूट कर बीचो बीच खड़ा रहना यह धर्म <coughs> अनेक धर्म बताए गए हैं। या तो आदमियों के जूते खाइए और या तो आदमियों को जूते मारिये बीच में कोई चीज दिखाई नहीं देती या तो सीताजी को एक धोबी घर से निकाल देता है और या तो कोई ऐसी औरत या कोई आकर के सारे लोगों की नाक कटा देती है पति धर्म पत्नी धर्म मात्रु धर्म, मातृधर्म धर्म, ये सारे रिश्तेदारी के धर्म है राष्ट्र धर्म विश्व धर्म ये सबसे हम परिचित हैं अपरिचित हम नहीं लेकिन हम अनहोनी कर जाते ऐसी बात कर देते हैं जो बिल्कुल अनहोनी है कि हम उस धर्म को जानते हुए भी वो नहीं करते उस मैं ये कहूंगी कि ये जो हमारे प्रदेश के लोग हैं ये उसे जानते नहीं वो इस बात को जानते नहीं है और इसलिए वो गलत काम करते हैं तो ठीक है अज्ञान में हम ज्ञानी होते हुए इस बारे में जानते हुए भी हम धर्म में खड़े नहीं हो सकते इसलिए हमारी धर्म शक्ति बड़ी कमजोर और जो आदमी धर्म में खड़ा होता है वो सबसे शक्तिशाली मनुष्य होता है पैसे से आपके अंदर बिल्कुल भी शक्ति नहीं आ मैंने ऐसे ऐसे पैसे वाले देखे हैं कि जो लड़ हुए खड़े रहते हैं। इसका पैसा नहीं दिया, दिया इनकम टैक्स वाले आने वाले ऐसा होने वाला वैसा होने वाला है। मेरा लड़का पैसे लेके भाग्या मेरी बीबी भाग गई फलाना हो गया दिखाना होगा सत्ता से तो बिल्कुल भी नहीं आ सकते सत्ता से आदमी इतना निर्बल हो जाता है क्योंकि दूसरों के हाथ में पड़ गया दूसरे जब तक उसे सत्ता नहीं देंगे वो लड़खड़ाता खड़ा रहता है भैया मेरे को वोट दो मुझे वोट दो मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ जूते तुम्हारे उठा लूंगा किसी भी चीज से मनुष्य सबल नहीं हो सकता सिवाय आत्मा के। आत्मा ही आपको समर्थ कर सकता है लेकिन सबसे पहले उसमें आपके अंदर धर्म स्थापना होनी और धर्म की स्थापना करने के लिए मंदिर मस्जिद और चर्च बनाने से होगा नहीं अपने मंदिरों का हाल सुनिए तो भगवान बचा रखे और चर्च का हाल मुझसे पूछिए आप और मस्जिदों का हाल उनसे पूछिए जो मस्जिद में बैठ करके और गलत गलत सलाह करते मंदिरों में बैठ करके बंदूकें चलाते ये लोग धर्म को जानने वाले नहीं है अधर्मी ही है धर्म के नाम पे महा अधर्म कर रहे हैं और आज हम ही इस बात को कह सकते दूसरों की हिम्मत नहीं इस बात को कहें ये धर्म नहीं धर्म मानवता का धर्म है उसमें यह नहीं कि आप जाकर के चार लोगों को बटोर के लाइए और मिशनरी जैसे उनके खाना पीने को दिए और अपने लिए बड़े बड़े नोबल प्राइजेस दिए ये धर्म नहीं है धर्म वो है जहाँ मनुष्य अपने जीवन को संतुलन में रखता है उसमें पूरा संतुलन हो जाता है जहाँ वो प्रेम के धर्म में बसा हुआ रहता है वो सहज में ही सारा कार्य करता है कोई सी भी उसके अंदर से ऐसी क्रिया घटित हो जाए जो बहुत ही ही हो उसके प्रति कोई भी उसे गर्व नहीं होता होता ऐसा आदमी हम कहेंगे धर्म होता। पर आप ऐसे आदमी आएंगे कहां से बात ठीक ऐसे धर्म के आदमी से आएंगे जैसा मैंने कल कहा कि मार्क्स ने कहा कि ऐसे लोग होने चाहिए कि जो यहाँ स्टेटलेस हो जाए स्टेट न रहे ऐसे लोग होना चाहिए की जो आपस में इतने प्रेम से रहे कि कोई झगड़ा ना हो सबसे ज्यादा डिवोर्स तो वहीं होते हैं चल रहा। है। तो क्या गलती हो गई वहां पर जो कि इन्होंने कहा था कि हम ऐसी स्टेट बनाएंगे वो नहीं बना पाए इसकी वजह ये कि वहाँ धर्म नहीं है वहाँ धर्म नहीं है और धर्म हमारे अंदर स्थापित करना बहुत ही आसान चीज है जब कुंडलिनी का जागरण होता है तो हमारे नाभिक चक्र में जब कुंडलिनी आती है उसके प्रकाश से हमारे अंदर अंदर आप धर्म धर्म जागृत अधर्मी अधर्मी से से मनुष्य मनुष्य भी धर्म में उतर जाता है। है, पर जो अंदर से धार्मिक है, उसके लिए कुंडलिनी का जागरण बहुत ही बहुत ही आसान है अब बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं कि जो धर्म के नाम में अनेक गलतियां कर जाते हैं वो सीधे साधे भूले भाले लोग होते हैं जैसे ये बता रहे थे हमने ऐसे बहुत सारे देखे विलायत में भी देखे और यहाँ भी देखे हैं जो कि गुरुओं के चक्कर में घूम घूम पड़ते पैसा देते हैं और उनके चरण छूते हैं और उनसे सोचते हैं कि भाई अगर हमारा गुरु जाएगा स्वर्ग में तो हमें भी साथ ले जाए लेकिन वो तो नर्क में जा रहे हैं और उनके साथ सभी नर्क में जाने वाले उसके लिए पैसा देकर के आप नर्क जा रहे हैं एक बात आपको जान लेना चाहिए कि कोई सा भी गुरु जो रुपया पैसा मांगता है वो सदगुरु नहीं आप परमात्मा को खरीद नहीं सकते आप कुंडलिनी को पैसा दिखाकर जागरूक नहीं कर सकते वो वही चीज है जो मनुष्य कर सकता है कि वो पैसे से लुभा सकता है लोगों लेकिन कुंडलिनी एक जीवंत शक्ति है शुद्ध इच्छा है और कोई सा भी शुद्ध मनुष्य पैसे से जीता नहीं जा सकता न खरीदा जा सकता इसलिए आप जान लीजिए कि कोई भी आदमी आपसे यह कहे कि तुम्हारे कुंडली जागरण का इतना पैसा दो या तुम्हारे आत्म साक्षात्कार इतना पैसा दो तो उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए लेकिन फिर यह प्रश्न किया जाता है कि यह धर्म की शक्ति क्यों बढ़ाई जाए और धर्म में शक्ति रहने से क्या फायदा जो बिल्कुल पर्याप्त सही बात है कि अगर आप धर्म धर्म की बात कर रहे हैं संतुलन की बात कर रहे हैं और अति में नहीं जाना चाहिए इसकी बात कर तो आखिर क्यों जब आप कोई प्लेन को देखते हैं जो आकाश में उड़ता है उसके उड़ान से पहले देखा जाता है कि वो संतुलित है या नहीं उसके सब पेज कसे हुए हैं या नहीं वो सब पूरी तरह से जुटा हुआ है या नहीं उसी प्रकार धर्म से मनुष्य में वो शक्ति आती है जिससे वो उडान कर सकता है उसका उडान बहुत आसान और बिल्कुल सीधा पहुँचता है अपने लक्ष्य की ओर जब वो धर्म में खड़ा बाह्य के धर्मों की मैं बिल्कुल भी नहीं बात कर रही हूँ लेकिन अंदर के अपने धर्म होते हैं जैसे कार्बन की वैलेंसी जो चार है ये उसके धर्म है कार्बन का धर्म है उसकी चार वैलेंसी। और उसी प्रकार हमारी दस वैलेंसी है हमारे दस धर्म हैं। उन दस धर्मों को हमें संभालना चाहिए और जब तक हम उन दस धर्मों में संतुलित नहीं होते हैं तब तक हमारी उड़ान नहीं हो सकती। वो तीन लपेटे में, जैसे कि एक कागज को आप लपेट लीजिए इस तरह से है, और उसके जो जो बीच का हिस्सा जो बहुत सूक्ष्म है, उसके अंदर से कुंडलिनी एक बिल्कुल छोटे से बाल की तरह उठ करके और छेद देती है ब्रह्मरंद्र उसके बाद ऊपर से परमात्मा की जब करुणा बहने लगती तब और उसके साथ में बहुत सारे ऐसे ही केश के जैसे बिजली के तरह तार जैसे उठते हुए कुंडलिनी छह चक्रों में भेजती हुई ऊपर तक चली जाती है। जो आदमी संतुलन में रहता है जिसने हमेशा धर्म का पालन किया है जो धर्म में रहता है अपने गौरव से रहता है ऐसे आदमी की कुंडलिनी हट पूरा की पूरा ब्रह्मरंद्र छेद करके ऊपर चले जाते ऐसे हमारे यहाँ कुछ लोग हैं लेकिन वो देहातों में रहते हैं। शहरों में नहीं शहर में तो पहली भूत की डूबे हुए हम कठिनाई से पाते हैं अभी थोड़े दिन की बात है हम देहातों में ज्यादा घूमते आप जानते हैं चार पांच दिन हुए होंगे एक गाँव है अस्त जो कि बहुत ही बहुत ही छोटा गांव है और उस गांव में बहुत दूर दूर से लोग अपने बैलगाड़ी में पैदल आए हजारों की तादाद हजारों की तादाद और कुछ नहीं मैंने कहा ऐसे हाथ करो और थोड़ा सा संतुलन दिया बताओ कितनों के हाथ में ठंडक आ रही सबके सबने हाथ उठा दिए और सबने बता दिया कि हमने पार हो गए और बस खुश हो उनकी गए उनकी शक्लें बदल गई अब लोग कहते हैं कि माँ आप तो देहाती लोगों को ज्यादा पसंद करती हैं और जो मराठी में कहते हैं जेकार आंजले गांजले उन्हीं को आप देखती हैं और जो धड़धाकट है उनको नहीं जानती मैंने कहा भाई धड़धाकट तो कोई परमात्मा की ओर तो आए जो शहरों में रहने वाले लोग हैं उन पे जो मैंने कल आपको बात बताई थी कि अधोगति की ओर जा रहे चित्त उनका हमेशा गलती चीजों की तरफ जाता है जहाँ नहीं जाना चाहिए वही जाता है उसकी वजह यह है कि हमने अपना जो मार्ग लिया हुआ है वो उल्टा इसको उलटना चाहिए इसको ऊपर की ओर लाना चाहिए में जाना चाहिए चाहिए तो कैसे पूरी सिस्टम बदलना चाहिए। मैंने कल आपसे कहा जब तक ये पूरी सिस्टम नहीं बदलेगी तब तक हम लोग ठीक नहीं हो सकते और ये बदलना हम लोगों का कार्य है कि जब हम योगी जन्म हो जाएंगे तो अपने आप सिस्टम बदल जाएगी सिस्टम भी तो इंसान ने बनाई है और दूसरी सिस्टम भी यही योगी जन बनाएंगे जहां हम उध्वती को प्राप्त होंगे इस उर्धति को प्राप्त होने से आप सत्य को जानेंगे अब सत्य सत्य क्या है? सत्य एक छोटी सी एक छोटी सी व्याख्या में कहा जा सकता है कि सत्य यह है कि आप आत्मा हैं, आप अहंकार मनोविकार शरीर आदि कुछ भी नहीं आप स्वयं आत्मा है ये परम शक्ति और इसको जानने के लिए आपको आत्मा होना पड़ेगा जब तक आप आत्मा नहीं हुए तब आपके लिए हर एक चीज जो बेकार है वही आप है। आपका मकान है आपका ये है जब तक आप ये कहते हैं कि ये मेरा है तब तक आप वो नहीं है जब तक आप कहते हैं कि मेरी मोटर है मैंने आप मोटर नहीं है लेकिन जब आत्मा आप हो जाते हैं तो आप कहते हैं माँ मैं आत्मा मैं आत्मा हूं यह सत्य लेकिन जैसे ही सत्य हमारे अंदर प्रगटित होता है तब हमारे चित्त में क्या परिवर्तन हो जाता है सबसे पहले तो इस आत्मा के प्रगटीकरण से जो लोग बुद्धिवादी होते हैं उनके बुद्धि में प्रकाश आता है और जो हृदयवादी होते हैं उनके हृदय आनंद से डोलने लग जाते हैं तो उसके बारे में मैं कल बताऊ लेकिन आज बुद्धिवादियों की बात मैं बताती हूं कि जो बुद्धि में एक क्या शिकायत है और हमें हम क्या शिकायत है हम किस तरह से इस चीज को महसूस कर रहे हैं एक बार जब शुरू में इंग्लैंड में हमने काम किया आप आश्चर्य करेंगे चार साल तक हम सात आदमियों की खोपड़ी ठीक बैठे करते रहे परेशान हो गई तभी मैंने कहा इससे अच्छा उस हिंदुस्तान में काम करे पर क्या करे हमारे पति की वहाँ नौकरी है तो मैंने कहा चलो इन पे कुछ हाथ चला सके तो सात साल तक मार परेशान हो चार आदमी सा, चार साल तक हमने सात आदमियों पे मेहनत करी लेकिन उस वक्त एक साहब जब वो पार हुए तो उन्होंने कहा कि आप कहते हैं उनको तो विश्वास नहीं होता ना कि यहाँ बैठे बैठे आप सामूहिक चेतना में जागरूक हो जाते हैं और ये सामूहिक चेतना आपके नसों पर प्रदर्शन देती है उसकी प्रचिति देती है तो किस तरह? है? मैंने कहा तुम कोई सवाल पूछो। लगा कि अच्छा मेरे पिता की चिट्ठी नहीं आई, बहुत दिन से और यह जो है विशुद्धी चक्र है तो अंग्रेजी में जब मैंने ऐसे कहा उसने कहा सच बात है मैंने कहा तू फोन करो उन्होंने फोन फोन किया तो उनकी पर आई और उन्होंने यही यही उसको जब वो किया तो एक घंटे बाद उनकी माँ का फोन आया उनका भाई पता नहीं क्या अच्छा, चमत्कार हो गया कि तुम्हारे फादर एकदम आधे घंटे बाद उसके खड़े हो गए इस पर ये चित्त की कमाल जिसे चित्त कहते हैं यह असली चित्त है जिसमें सत्य का प्रकाश आ जाता है बैठे-बैठे आप ये सब कार्य कर सकते हैं। आज है। जबकि हाथों के उंगलियों के सहारे सारी कुंडली नहीं होती है आज आपने डॉक्टर वारन को सुना है इनकी जो बातें है जो भी कहा इससे बहुत गहरे आदमी है इन्होंने कम अज कम कुछ नहीं तो चार पच हजार ऑस्ट्रेलिया के लोगों को आत्मदर्शन दिया और इन्होंने कुल वहाँ बारह शहरों में सेंटर्स खोले हैं सिर्फ सिडनी में ही सात सेंटर्स है। इतना इन्होंने कार्य किया और ये आदमी बिल्कुल गए बीते हालत में यहाँ आए थे बहुत बीमार थे इतनी समर्थता इस आत्मा ने देरी यही समर्थ यही कहा जाता है मराठी में समर्थ वक्र पे असा सर्वभूमंडली कोण है हमारे शिवाजी महाराज भी आत्म साक्षात्कार थे देखिए उनका जीवन कितना शुद्ध था कर आप तुकाराम या ज्ञानेश्वर जी नामदेव जी गोरा कुमार किसी का भी जीवन देखें तो आप कहेंगे कि माँ इतने शुद्ध कैसे थे क्योंकि आत्म साक्षात्कार थे आत्म साक्षात्कार मनुष्य शुद्ध रहता है अपने में समर्थ रहता है और किसी तरह से आशंकित नहीं रहता है हर समय जानता है कि उसकी रक्षा परमात्मा करने वाले आपको परमात्मा के साम्राज्य में आना चाहिए आजकल के जमाने में ये बातें करना लोग सोचते हैं ये नीरी बेवकूफ़ी क्योंकि जो बेवकूफ होते हैं वो दूसरों को हमेशा इस तरह से समझते भी लेकिन बात सही है कि जो हजारों वर्षों से अपने देश में कहा गया है कि आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करिए वो बात बिल्कुल सही है और वही बात आज मैं दोहरा रही हूँ इन लोगों की बातों में आ करके इन लोगों के झांसे में आ करके आप दूसरी बेवकूफी कर रहे हैं पहले इनके झांसे में आके देश को बेच डाला और अब इनके झांसे में आ करके आप अपनी जो पुरानी पुरातन सबसे बड़ी चीज मूल्यवान चीज है उसको भी खोदेंगे कुंडलिनी का जागरण करना कोई आज की बात नहीं है मार्कंडेय एक्ट को कहते हैं कि चौदह हजार वर्ष पहले उन्होंने कुंडलिनी का जागरण किया था जनक राजा ने नचिकेता का कुंडलिनी का जागरण किया था उस वक्त एक ही दो लोगों का जागरण होता था क्योंकि जिंदगी के इस वृक्ष पर एक ही दो फूल लगते थे पर आज मैं कहती हूँ की मौसम बाहर का है हजारों फूल तैयार है जिसके लिए नल आख्यान में लिखा हुआ है कि कल युग में ही ऐसा समय आएगा जहां पर कि एक ग्रंथ रघु मुनि ने न जाने कितने हजारों वर्ष पहले लिखा था उसमें स्पष्टता लिखा हुआ है कि इस तरह का समाने वाला है जब लोगों की सहज में कुंडली जागरूक हो जाएगी लेकिन कुंडलिनी की बात हजारों वर्ष तक लोगों ने गुप्त रखी और कहीं नहीं ज्ञानेश्वर जी ने अपने ज्ञानेश्वरी में अध्याय में जबकि उन्होंने गीता पर टीका लिखी रहा नहीं गया उन्होंने उस पर कुंडलिनी का वर्णन कर दिया लेकिन बाद में सबको बताया गया कि वो छठा अध्याय पढ़ा ना जाए क्योंकि इनका पेट जो मारा जाएगा जो परमात्मा के नाम पर पैसा कमा रहे हैं उनका पेट मारा जाएगा तो उन्होंने कहा कि आप छठा अध्याय मत पढ़े छठा अध्याय पढ़ने से लोग जान लेते कि ज्ञानेश्वर जी ने दिंडी करने के लिए नहीं कहा था कभी नहीं कहा था कि आप तंबाखू चढ़ा करके अपनी तंदरुस्ती उन्होंने कहा था कि ध्यान करके परमात्मा को प्राप्त हो भक्ति का मार्ग ये नहीं कि जैसे कहा जाता है चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़ तुलसी दास तिलक विषय तिलक करते रघुवीर उसको भी तिलक लगा दे अच्छा लागे उनको नहीं पहचाना हनुमान जी को नहीं पहचाना क्या फायदा ये एक जिसने आत्मसाक्षात्कार को प्राप्त नहीं किया उसकी क्या दशा होती ये तुलसीदास जी ने वर्णित किया हुआ इसलिए आत्म साक्षात्कार होना बहुत आवश्यक है आत्मसाक्षात्कार करने के लिए कोई कोई ऐसे अजीब अजीब प्रश्न पूछते हैं कि आप ही क्यों करते हैं भाई आप करो मुझे तो बड़ी खुशी हो आप आइए पधारिये मैं आपको दस हार पहनाऊ मुझे छुट्टी करिए अगर आप कर सकते हैं तो क्या करें क्योंकि मैं कर सकती हूँ इसलिए वो नाराज़ लेकिन अगर आप कर सकते हैं तो बड़ी अच्छी बात आप करिए ना ये कोई काम आसान नहीं पहाड़ों जैसी कुंडली नहीं उठाना आसान चीज़ नहीं है लेकिन इसलिए कि कुछ कहना ही चाहिए तो लोग किसी किस तरह की बातें करते रहते इससे कोई हमारा क्या लाभ होने वाला है हम तो सब प्राप्त हमारे पास तो सब कुछ लेकिन बाटे बगैर मज़ा भी नहीं आता इसीलिए मैं कहती हूँ कि हम तो बड़े कैपिटलिस्ट हैं और हम बड़े भारी कम्युनिस्ट भी हैं क्योंकि बाटे बगैर मज़ा नहीं आता है और सब घूमते फिरते रहते हैं जंगलों में गरीबों के पास अमीरों के पास सबके पास दौड़ते रहते हैं कि बाबा अपने आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करें एक माँ की इच्छा यही है कि जब तुम्हारा ही इतना बड़ा धन तुम्हारे अंदर इतनी संपत्ति है तो क्यों न उसे प्राप्त करें उस संपत्ति को क्यों न प्राप्त करें उस संपत्ति को हम क्यों न अपने अंदर पनपने दें और उसका उपयोग करें उसकी शक्ति पर हम जागरूकें यह, यह हमारा देश का धरोहर यह हमारा देश का धरोहर है यह हमारा देश का इसको जान लीजिए कि आपका और कोई धरोहर नहीं और सबसे मूल्यवान धरोहर यह जिस दिन आप इसे प्राप्त करेंगे उस दिन सारा संसार आपके चरणों में लौटेगा ये लोग जब आए थे प्रदेश से आते साथ इस भारत भूमि की मिट्टी इन्होंने अपने सर में लगा दी और जब ये तुकाराम के स्थल पर गए थे देहू में और वहां जब ऊपर पहुंचे तो लोगों ने बताया कि माँ ये तो मिट्टी पे अपना सर लगा रहे थे मैंने कहा क्यों पहले मां चैतन्य जो है जमीन के अंदर से फूट पड़ रहा था चैतन्य हम देख रहे थे एकदम जैसे कि अंदर से फुआरे निकल रहे थे ये एक आत्म ही देख सकता है क्योंकि उसने सत्य को पाया है आपको ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने उंगलियों पे जान सकते हैं सत्य क्या है और असत्य क्या है कोई आदमी है वो झूठा है सच्चा है कोई चीज है वो अच्छी है बुरी है कौन सा कार्य करना चाहिए इसका पूरा विवेक आपको चैतन्य जब आप पा लेते हैं तो चैतन्य ही सबसे ज्यादा था पर इतना ही नहीं इससे कहीं अधिक कहीं अधिक ज्ञानी आप हो जाते हैं और उस ज्ञान का कोई वर्णन नहीं किया जाता जैसे कि आप साहब हैं उन्होंने कहा कि कहे ना नकबीन आपा चीन मिटे न भ्रम की इकाई उन्होंने कहा जब तक अपने आप को आप पहचानोगे नहीं तब तक भ्रम मिट नहीं सकता तो वो लोग अखंड पाठ करते अखंड पाठ ढाई दिन का होता है तो वो उंगली रखेंगे भाई यहाँ खत्म हुआ अब इसे दूसरे आके आदमी उस उंगली पर पकड़ के फिर वो अखंड पाठ पढ़ेंगे ढाई दिन के बाद थक थका सब सो जाएंगे तीसरे दिन शराब पिएगा रट रह रहे हैं। आपा खोजे मिटे न भ्रम की का रटने से क्या परमात्मा मिलेगा वैसे कबीर दास जी ने एक खास बात कही है की बड़ी बड़ी पंडित मूर्ख भय जब मैं छोटी थी मैं सोचती कबीरदास जी ऐसा क्यों कह रहे ऐसे कैसे हो सकता लेकिन पढ़ना और व्यक्तित्व में बहुत अंतर है आदमी जब पढ़ता है वो अगर गीता पे भाषण देता है सोचता कि वो व्यास नहीं हो अहंकार बीच में खड़ा है एक बड़ा भारी पहाड़ बन के इसलिए भाषण देते वक्त लोग बातें ऐसी बड़ी बड़ी करते हैं और अंदर से सारा खोखला पन दो दिन उनके पास जाइए तो पता चलता की हे भगवान इतना ये खोखला आदमी ये इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है इसे कोई भी लज्जा नहीं आती इस तरह की बातें कैसे करता है क्योंकि उसके अंदर धर्म नहीं धर्म की शक्ति उसके बाद के आप अपने, अपने धर्म को भी जान जाए अपने शरीर को जान जाए अपने प्रकृति को जान जाएंगे अपने स्वभाव को जान जाएं अपने चक्रों को जान जाएं कम से कम मैं कहती हूँ कि आपके गुरु हैं तो कम से कम आपकी तंदुरुस्ती तो अच्छी रखे पैसा तो खूब ले रहे हैं तंदुरुस्ती तो आपकी चौपट है किसी को पैरालिसिस हो रहा है किसी को और कोई बीमारी हो रही है और ऐसे लोग बुद्धिवादियों को बहुत अच्छे लगते हैं एक पुणे में एक गुरु हो गए अब रहे भगवान की कृपा से उनके शिष्य लोग आए थे किसी को पैरालिस है किसी को किडनी ट्रबल है किसी की आंखें ऊपर चल रही है किसी का किसी को दिखाई नहीं देता कोई अंधा हो गया कोई कुछ कोई कुछ तो मैंने कहा भाई आपके गुरु करते क्या थे तो उनके जो शिष्य साहब बड़े मुँह लंबा मुंह करके मुझे कहें आपने तरुणो उपाय गरुणोपाय करुणो उपाय सुना है? मैंने कहा नहीं भाई नहीं सुना कहाँ हुआ कहाँ लिखा कौन से शास्त्र में नहीं नहीं शास्त्र में नहीं हमारे गुरु ने हमें बताया अच्छा ये कहा से बीच में से निकल आए आपके गुरुजी जो कि सारे शास्त्रों को बना करके और अपनी तरफ से बता रहे हैं एक बात को जो अपने ही तरफ से नई चीज निकालता है और अपने को बड़ा अभिनव समझता है वो जीवन जीवंतता लेकर नहीं क्योंकि तो जीवंत चीज ऐसी होती है कि बीज से मूल और मूल से उसकी पूरी सृष्टि होती है एक वृक्ष की और फिर उस वृक्ष में ही जा करके फल लगता है ये नहीं की फल कहीं आकाश से चलाए वो तो प्लास्टिक का होगा लगता है यह नहीं कि फल कहीं आकाश से चलाए वो तो प्लास्टिक का होएगा सारे शास्त्रों का आधार इस पर होना चाहिए अब ये जरूर है कि एक शास्त्र यहाँ लिखे गए समय आचार के अनुसार दूसरे शास्त्र समय आचार के अनुसार वहां लिखे गए लेकिन जो इंसान उनका सार एक करके बताए वही सदगुरु है जो उनमें ये दिखाए कि ये गलत है और वो गलत है वो आदमी सदगुरु नहीं साईनाथ श्री डी साईनाथ उनके मैं जब जगह गई थी तो मुझे बड़ा आनंद आया उन्होंने लिखा है कि किसी भी धर्म की निंदा करना महापाप धर्म चीज और और उस धर्म के पालने वाले उसके उल्टा मुखर के बैठे हुए इसलिए उनके पालने वालों से आप धर्म को गालियां मत दीजिए धर्म की और और ज्यादातर धर्म इसलिए लोग इस्तेमाल करते हैं कि यही एक पाखंड से वो जिंदगी में रह सकते जैसे हमारे बंबई में एक बार बड़ा बारी स्मग्लिंग केस हुआ तो जब उन्होंने विलायती शराब लाई तो वो गीता के किताबें बना बना करके ऐसी झूठ मूठ की उसके अंदर रखेगा क्योंकि गीता को कौन पूछेगा इसी तरह से धर्म है बड़ा भारी टीला वीला लगा लीजिए एक नाटक बना लीजिए और धर्म का नाम ले लीजिए तो लोग चले आपके पैर धर्म के लिए संसार छोड़ने की जरूरत नहीं घर द्वार छोड़ने की जरूरत नहीं कोई चीज जब पकड़ी नहीं तो छोड़ेंगे कि। जिसने किसी किसने किसी चीज को पकड़ा हो वही तो छोड़ेगा आज ठीक है हमारे पति है उनकी एक फैमिली है पिता की एक फैमिली है उनका एक ढर्रा है उस घर में रहने का है ठीक है उस ढंग से हम रह रहे हैं कल अगर आप जंगलों में कहिए जंगलों में रहेंगे हमारी अपनी बातचाह है हम थोड़ी ना कि ये चीज़ चाहिए हमको वो कंफर्ट चाहिए हमको एयर कंडीशनिंग चाहिए ये तो भिखारियों के लक्षण है और जो भिखारी होता है वो कोई गुरु नहीं हो सकता जो आपके टुकड़ों पर फलता है वो कोई गुरु होगा आपसे अगर कोई कहे कि मेरे घर में आपके मुफ्त रहे तो आप रहिएगा जिसमें इतना भी आत्माभिमान नहीं ऐसे आदमी को आप लोग गुरु मान लेते हैं और उनको पैसा रुपया देते रहते हैं उनकी बकवास सुनते रहते हैं तो आपके लिए भी क्या कहा जाए ऐसे लोग मार खाते हैं, उनकी कुंडलिनी हतोहत हो जाती मैंने देखा है हताहत इतनी बुरी तरह से होती है कि कभी कभी किसी किसी की कुंडलिनी जैसे कोई किसी ने मार मार के उसके दिल को बना दिया इतने उसमें छेद दिखाई देती और माँ छटपटाती रहती है आपकी माँ कि इसको कैसे मैं रियलाइजेशन दू इसका मैं कैसे उत्थान परिवर्तन होना चाहिए आपके अंदर परिवर्तन होना चाहिए और परिवर्तन ऐसा होना चाहिए कि दुनिया का है चमका हुआ यह सितारा है ये चमक गया है इसके मुंह पर ये, ये कितना बढ़िया आदमी है हमने ऐसे ऐसे लोग देखे कि एक रात में शराबी कबाबी आदमी था इतना शराबी आदमी कि आके मुझे वो गालियां दे रहा था और दूसरे दिन पार होते ही आप उनकी शक्ल नहीं पहचान क्योंकि आदमी समर्थ हो जाता है इतना शक्तिशाली होता है कि किसी भी तरह की गंदगी किसी भी तरह की बुराइया किसी भी तरह की गुलामी वो नहीं करता हमको कोई संत साधुओं कहना पड़ता था कि भाई तुम शराब मत पी उनके लिए कोई शराबबंदी थोड़ी करनी पड़ती थी वो स्वयं इतने शुद्ध थे कि जहाँ जाते थे वही लोग इसको छोड़ दे लेकिन इतना ही नहीं जिस वक्त आप सत्य को प्राप्त होते हैं तो इसका एक प्रकाश उस प्रकाश में जब आप दूसरों को देखते हैं तो आपको नजरअंदाज आ जाता है कि इस आदमी को क्या परेशानियां हैं और उसकी सहायता कैसी है सबसे बड़ी तो बात यह है कि का प्रकाश प्रेम है और प्रेम प्रेम में क्षमा। हर समय आदमी चाहता है कि इसको क्षमा करें और जब कोई सहयोगी आके कहता है माँ इसे थोड़ी दिन क्षमा कर दीजिए मुझे बड़ा आनंद होता है देखिए इसने ये सहानुभूति से कहा कि माँ इसे क्षमा कर दीजिए ये ठीक हो जाए इस तरह से जिसको हम सत्य समझते हैं उसको हम सोचते हैं कि आदमी एकदम ऐसा होता है जैसे दुर्वासा थे। जो सत्य की बात करते है, वो लेकिन जो परमात्मा के सत्य को जानता है वो प्रेम का सागर होता है वो करुणा का सागर होता है उसके एक दृष्टि के कटाक्ष से आपका पूरा निरीक्षण हो जाता है इतना ही नहीं लेकिन आपकी सारी दुविधाएं दूर हो सकती है उनके लिए सहयोग नहीं, नहीं है जो नम्रता पूर्वक सहयोग में आना चाहे उन्हीं के लिए सहयोग है अहंकारी लोगों के लिए सहयोग नहीं है इसलिए कृपया ये जान लीजिए की जो लोग अहंकार पूर्ण यहाँ पर कुछ तमाशा देखने आए हो उनके लिए बेहतर होगा कि वो कहीं जाकर और अच्छा तमाशा देखें जो अपना तमाशा देखना चाहते हैं जो खुद को देखना चाहते हैं जो आपा चीनना चाहते हैं वो यहाँ पर बैठे इसी से आप सत्य को जानेंगे और सत्य को जानने का मतलब कभी भी बुद्धि से नहीं होता है लेकिन आत्मनने आत्मा नहीं आत्मा से ही आत्मा को जाना जाता है ये बड़ी कमाल की चीज की जब आत्मा हमारे अंदर जागृत होता है तब इस आत्मा से ही हम सर्वव्यापी इस आत्मा को जान सकते हैं इसीलिए बुद्ध ने पहले कह दिया कि तुम भगवान की बात ही मत करो पहले तुम आत्म साक्षात्कार की बात करो उस पर लोग कहते हैं क्योंकि ईश्वर में विश्वास नहीं ये बात नहीं ईश्वर की बात करो तो लोग खुद ही को ईश्वर कहने लगते हैं इसलिए बेहतर है कि पहले आत्मा को प्राप्त करें पहले आत्मा को लें आत्मा को जाने और ये सबसे बड़ी चीज है जो हमको मिलते ही हम एक दूसरे साम्राज्य में जाते हैं एक नए व्यक्तित्व जाते हैं। अब बहुत से लोग ऐसा भी प्रश्न पूछते हैं कि माँ इससे गरीबी कैसे हट सकते है। बिल्कुल हट सकते गरीबी मन की होती है, गरीबी पैसे की नहीं होती गरीबी मन की होती है। आपको आश्चर्य होगा कि जब चैतन्य पूर्ण जो पानी है ये अगर आप अपने अनाज को दीजिए तो उसकी जो फसल होती है वो दस गुना ज्यादा हो सकती है अभी हमारे यूएनओ में एक शिष्य हैं हमीद नाम है मुसलमान है ईरान के उन्होंने एक अभी प्रयोग किया हुआ है और उसमें दिखाया कि चैतन्य पूर्ण पानी से एक पेड़ कितना बड़ा हो सकता है सूरजमुखी के फूल पे उन्होंने प्रयोग किया था और जिसमें कि आप बहुत सारे खत डालते हैं वो भी उससे छोटा ही रहता है और जिसमें कुछ नहीं जाटते वो बिल्कुल गिर जाता है इसका मतलब यह है कि जब चैतन्य पूर्ण चीज़ आप कहीं भी देते हैं तो उससे एक समृद्धि आ जाती है समृद्धि आ जाती है हम देखते हैं खेतों में जाते हैं कभी उससे भाई यह किसका खेत है सहयोगी का आप पहचान ले समृद्धि आ जाती और उस समृद्धि का एक ही तरीका है कि परमात्मा से आशीर्वादित आत्मा आप बनी उसके अनेक हाथ है उसके अनेक आशीर्वाद है उसके दरबार में किसी चीज़ की कमी नहीं और उसकी गवर्नमेंट इतनी एफिशिएंट है कि बस आप उससे कोई बात कर दीजिए हो जाती पर पहले उससे कनेक्शन तो हो जाए बगैर कनेक्शन ही किए अगर आप उसे परेशान करिए तो आप गिरफ्तार हो जाए इसलिए बेहतर है कि आप उसे अपना कनेक्शन कर लीजिए सबसे आसान चीज़ है इसमें कुछ नहीं सहज सहज आपके साथ पैदा हुआ ऐसा ये योग का आपका जन्मसिद्ध हक है जिसे आप प्राप्त करें अगर हिंदुस्तानियों ने नहीं प्राप्त किया तो मैं किसके आगे सर फोड़ूंगी आप ही के लिए यह है और विशेषकर इस भारतवर्ष में बड़ा भारी योग का दान है इस पृथ्वी के एक एक कण कण में श्री रामचंद्र जी नंगे पैर चले आकाश में आपको दिखाई नहीं देता होगा मुझे सब दूर चैतन्य दिखाई देता जैसे ही हिंदुस्तान में हमारा प्लेन आ जाता है मैं चैतन्य देख तुम चारों तरफ चैतन्य फैलाऊ आशा है आपको भी ऐसी आंखें मिल जाए जिससे आप भी इस चैतन्य को देख सकें और उसका वर्ण कर सकें इस सत्य के अनेक स्वरूप हैं जिसके बारे में एक लेक्चर में मैं कितना आपसे बताऊं? सो कम है इस पर अनेक मैंने लेक्चर्स दिए हैं यहाँ तक कि इंग्लैंड में कम इज़ कम मेरे दो तीन हजार लेक्चर्स हो गए होंगे अंग्रेजी भाषा में ही और हिंदी भाषा में भी और मराठी भाषा में जैसी भी ये भाषा मैंने मराठी ही सीखी है बचपन में और हिंदी भाषा मैंने कभी सीखी नहीं थी और अंग्रेजी भी कभी सीखी नहीं थी लेकिन मेरे ख्याल से जब तक हृदय से आप बात करते हैं तो कोई भाषा की खास विशेषता नहीं रह जाती वो भाषा हृदय तक भिड़ जाए यही बस चाहिए और आपके हृदय में आपके आत्मा की जागृति हो जाए यही मैं चाहती हूँ परमात्मा आप सबको सुमति दे